तो इसलिए अगर जीवन का प्रत्येक क्षण उनका बीतता है भगवत चर्चा में और फिर ये कहते हैं यहां पर कि भाई जो संतों के समीप भी रहे और फिर भी वो ग्राम्य चर्चा में रस ले और संतों के सामने भी ग्राम्य चर्चा ही करना चाहे और उन लोगों से भी वो लौकिक बात में ही उनका समय ले वे भी मंद मंदभागी क्योंकि वे जो कुछ उन्हें मिल सकता था संतों के पास प्रेमियों के पास उसके समीप रह करके भी वो वंचित रह जाते हैं जो लाभ प्राप्त हो गया स्वाभाविक उस लाभ को भी वो छोड़ देते हैं अपने स्वभावश तो संतों के पास रहे और संतों के पास रह करके भी निरंतर इसी भाव से रहे और ऐसी इच्छा रखे प्रयत्न करे कि जिसमें जगत की वार्ता कहीं भी आवे नहीं बोले भाई वो संतों को चाहिए कि वो न करें ऐसा काम तो कहते हैं कि संत जो हैं वो नहीं करते वो तो मौन रहते हैं पर तो उन संतों में एक बड़ी भारी स्वाभाविक वृत्ति रहती है वो तो किसी के जी को दुखाना नहीं चाहते इसलिए जो जगत की बात करना चाहता है उस जगत की बात करने वाले को भी दुख न हो जाए इसलिए उसका भी वो निषेध नहीं करते उत्साहित नहीं करते पर निषेध नहीं करते प्रकारांतर से धीरे धीरे उसको समझाना चाहते हैं पर उसको डांट कर रोकते नहीं प्रेमी संत तो इसलिए स्वाभाविक ही जिसकी इच्छा संतों के पास जा कर के भी रह करके भी जगत में ही रहने के रहती है उसको देर से लाभ होता है ये परसों मैं गया स्वामी जी के पास तो स्वामी जी कहने किसी का जी नहीं दुखाना बोले जगत की बात ये भी कोई करे तो सुन लेना चाहिए निषेध नहीं करना चाहिए कि जिससे उसका जी दुख जाए तो यदि कोई विषपान करता हो तो विषपान करने वाले को रोक देना हाथ पकड़ के रोक देना भी कोई दोष की बात नहीं है पर परंतु तो संत जो है वो इतने बिगड़ित चित्त रहते हैं उनका हृदय इतना द्रवित रहता है पर दुख से कि वो किसी जीव को जरा सा भी दुख हो जाए इसको सहन नहीं कर सकते इसलिए संतों के पास महात्माओं के पास रहने वालों को यह ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक बने अपने आप को विषयों से बचावे और संतों के सामने प्रेमियों के सामने जहां तक बने संसार की बात न करे उनसे तो जो असली लाभ लेना हो वही ले नहीं तो वो सामने आकर के भी वंचित रह जाएगा वो संत तो अपनी ओर से बात नहीं चलाते वो तो मौन रहते हैं वो बात चलाते हैं भगवान के भगवत चर्चा ही उनके जीवन का स्वभाव रहता है तो इसलिए पास रहने वालों को सुलभता से वो चर्चा मिल जाती है प्रयास नहीं करना पड़ता रहना ही प्रयास है पर अपने उसमें विघ्न रूप न हो तो कहते महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमने ज्ञान लिया कि आपको अगर वश में करने की कोई साधना है कोई उपाय है तो बस यही है कि जो लोग आपकी लीला कथा श्रवण करने के परायण हैं वे तो कोई साधन भी न करके आपको वश में कर लेते हैं आप की चर्चा ये को बड़ी प्रिय है तो जिन लोगों का जीवन आप की चर्चा में जीतता है आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं और किसी से नहीं जीते जाते कोई भी संसार में किसी भी साधन के द्वारा किसी अभ्यास के द्वारा आपको जीत ले ये संभव नहीं है परंतु वे आपके प्रेमी आपके लीला कथा में निरंतर रत रहने वाले जो भक्त हैं वे उनकी जीवनचर्या ऐसी बन जाती है कि निरंतर उनके पास आपको रहना पड़ता है बड़ी प्रिय वार्ता लगती है भगवान को इसलिए ये भागवत में आया है पहले कई बार सत्संग जो होती है ना सत्संगों का संग कि संतों के संघ के भी कई रूप हैं एक सत्संग वो जो अच्छी बुद्धि दे एक सत्संग वो जिसके द्वारा पाप का त्याग होता एक सत्संग वो जिसके द्वारा ज्ञान की प्रेरणा मिलती हो एक सत्संग वो जो मुक्ति का साधन बताता हो सभी उत्तम है और एक सत्संग वो जो प्रेमियों के साथ संग हो जिसकी तुलना में मोक्ष भी कोई वस्तु न हो तुलना न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संग मृत्याना की ये भागवत में इस प्रकार के श्लोक कुछ भेद से कई जगह आये तो वो कहते हैं कि तुलयाम लवे ना आपी एक लवमात्र के समय का तो मिल जाए किसी प्रेमी का संघ और उससे कहा जाए कि तुम इस प्रेमी के संग को छोड़ दो क्षणमात्र का इसमें कौन सी बात है तुम बदले में ये सारे संसार का राज्य ले लो भोग ले लो बोले नहीं चाहिए रक्षा स्वर्ग ले लो बोले नक्षा तो मोक्ष ले लो पुनर्भव तू तो कहता है कि इस मोक्ष की उसके साथ तुलना नहीं, नहीं होती तुल आमलवे ना आपी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संघस्य ये भगवत संगी माने जिसका चित्त भगवान में अनुरक्त है भगवान में जिसका चित्त आसक्त है रागान्वित है जो भगवान का संग करता है निरंतर इस प्रकार का जो प्रेमी जन है उस प्रेमी जन के लव के समय के संग के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती स्वर्ग की तो होती ही और संसार के भोग तो फिर चीजें ही कौन है उनकी तो कोई गिनती नहीं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं परंतु जो सत्संग का भी फल भोग ही मानते हैं और सत्संग से भी जो भोग ही प्राप्त करना चाहते हैं वो अभागे हैं क्योंकि वे जिस सत्संग में भगवान का दुर्लभत सुलभ हो जाता है भगवान स्वयं जहां आकर के रहने को बाध्य हो जाते हैं उस महान सत्संग से भगवान को हटाकर भोगों को बैठा देना ये भगवान का तिरस्कार करना है तो कहते हैं कि भगवान को ये प्रेमियों का सत्संग बड़ा प्रिय है भगवान और जगह बुलाने पर नहीं जाते प्रार्थना करने पर नहीं जाते पर प्रेमियों के निकट बिना बुलाए चले जाते हैं जहाँ प्रेम चर्चा करने वाले लोग बैठते हैं वहाँ भगवान चुपके से जाकर सुनने लगते हैं, बड़ा रस भगवान को आता है इसलिए उनके द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं अजित भगवान भी उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं जिसमें कारण क्या है इसमें कारण है उस उन लोगों की भगवान के चरणों में प्रीति भक्ति तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं श्रेयस्रुति भक्ति मुदस्ते ते विभो केवल बोध लब्ध ये कैशा नसु क्लेशर एव स्थूल तुषा रघा भगवान की इस रस प्रीति को भत्ती को छोड़कर जो केवल बोध के लिए प्रयास करना है वो तो मानव ऐसा है कि धान को निकाल कर जो तुष बचे रहते हैं उनको कूटना परिश्रम होता है उससे गर्भ उड़ उड़, उड़ उड़ करके आसपास बैठे हुए लोगों के भी आंखों को खराब करती है हमें तो ब्रह्मा जी को यह स्पष्ट दिख गया कि ये भगवान के की लीलाधुनादिश्रवण रूप भक्ति का आश्रय किए बिना ये ज्ञान चाहने मानों को ज्ञान में नहीं मिलता ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी इस साधन भक्ति की आवश्यकता है नहीं तो ज्ञान ज्ञानाभिमान होगा ज्ञान नहीं होगा ज्ञान में और ज्ञान में बड़ा अंतर है ज्ञान कैसे मिलता है ये आगे इसी ब्रह्मा जी भगवान के निर्विशेष स्वरूप की दुर्लभता में कुछ सुलभता बताते हुए कहेंगे ज्ञान किस वस्तु का नाम है निर्विशेष स्वरूप क्या है लेकिन भगवान के चरणों की प्रीति किए बिना उपासना के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती ज्ञानाभिमान होता है ये ज्ञान मान विमक तब भवहरण भक्त ने आदरी ते पाय दुर्लभ पदार देख हरि विश्वास करि हरि दास कर सबासन श्रम करही भवनाथ सो समरानी ये भी वेद स्तुति है तो भगवान के पवित्र चार चरण प्रात ने अपने भाव पुष्पों को समर्पित किए बिना जो लोग भगवान के स्वरूप तत्व का ज्ञान चाहते हैं वे भी निराश ही होते हैं। क्योंकि वो ज्ञान जो है ये किसी साधन से नहीं मिलता वो ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जहाँ पर वो ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इस भक्ति के अभाव में ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि न तो अभ्युदय संभव है न अपवर्ग की सिद्धि संभव है न किसी प्रकार के कल्याण का उदय होता है ये तो सब का मूल स्म जो है ये भगवत चंद्रविंद की भक्ति है तो जब मूल कोई जड़ जड़कर उखाड़ ले और कहे में फल मिल जाए तो फल नहीं मिलता तो क्यों कहते हैं कि आपके मंगलमय जो भगवान के नाम हैं, ये जिनको प्यारे भी लगते हैं, जो बहुत विचाराभिमानी होती है न विचाराभिमानी लोग जिनको विचार का गर्व होता है विचार का मध होता है विचार का बला मद होता है हम बड़े विवेकशील हैं बड़े बुद्धिमान हैं हमारे सम्मान विचारक कौन है ये विचार का अभिमान जहाँ होता है वहाँ दूसरे के विचार तो हो ही जाते हैं और ये जो भगवान की भक्ति है ये भी उसके सामने वो कहता है हम तो विचारशील हैं ये तो भावुकों की चीज है भावुकों का अर्थ वो बड़ी तुच्छ भाषा नहीं तुच्छ भाव में देखते हैं कि जो खाली भाव में बहते हैं कुछ तत्व की तरफ नहीं जाते असली चीज उनके पास नहीं ये प्रवाह में बहने वाले जो लोग हैं मूर्ख हैं दूसरे शब्दों में मूर्ख भावुक का अर्थ बड़ा अंतर रखता है प्रेमियों की दृष्टि में भावुक का अर्थ प्रेमी भगवत प्रेममय जिसका जीवन हो और विचाराभिमानियों की भाषा में दृष्टि में उसका अर्थ मूर्ख तो जो इस प्रकार के विचाराभिमानी होते हैं वे न तो भगवान के मंगलमय नाम पीयूष का आस्वादन करते वे नाना मत से वंचित रहते बोले नाम क्यों लें हम क्यों नाम लें जरूरत क्या है और नगवान के, के अनंद सुंदर जो मधुराती मधुर स्वरूप सौंदर्य है इसकी चर्चा ही कभी उनको आकर्षित करो तो देखते हैं कि ये शरीर की चर्चा अरे वो सावरा था कि गोरा था क्या था, था। कभी हुआ होगा नहीं हुआ होगा कभी उनकी कल्पना होगी और नवा क्या होगा ये सब व्यर्थ की बातें हम लोग बड़े भारी विचारक तत्वज्ञ ये व्यर्थ की बातें सुनने में समय लगा न तो उनको ना तो नाम ना पीयूष पान करने को मिलता है और न भगवान के अनिंद सुंदर मधुरा के मधुर रूप की चर्चा उनके चित्त को आकर्षित करती है और वो न फिर तो अनंत कल्याणमय भगवान के जो अचिंता अनंत गुणगण है उनका वर्णन सेवन करने में ही वो लगते इनको व्यर्थ समझते जगत की चर्चा तो वो कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जगत में वो तत्व का अन्वेषण करते हैं तत्वाभिमान से लेकिन भगवत चिंतन भगवान के गुण गुणगणों का वर्णन श्रवण ये उनको प्रिय नहीं लगता और न उन्हें भगवान की दिव्य लीलाए भगवान का चलानंदमय बिहार ये वृंदावन का भगवान का जो आत्मविहार है ये कोई मांगुली वस्तु थोड़ी ही है पर तत्वाभिमानियों को ये नहीं खींच सकता वो कहते हैं कि ये सब सभ्यर्थ में मंद अधिकारी चीज है जो लोग वहां तक नहीं पहुंचे वे लोग इनमें उलझे रहते हैं उलझ करके अंतकर्ण के शुद्धि होने पर कभी तत्व तक पहुंच जाएंगे ऐसा विचार के द्वारा वो सिद्ध करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि न तो उनको आपका नाम अच्छा लगता है न आपका स्वरूप सौंदर्य उनको खींचता है और न आपके अनंत जो गुणगुण हैं दिव्य लीलाएं हैं चिदानंद में जो आपका स्वानंद विहार है ये उनके चिंतन की वस्तु होता है वे अनादर कर देते हैं आपकी रसमयी वार्ताओं का सरस भावनाओं का इसलिए ऐसा कहा है कि भाई भगवान के जो गुण गुणगण हैं इनका भी प्रकाश अश्रद्धालु के सामने न करे क्योंकि वो अश्रद्धालु इसका तिरस्कार करके स्वयं वो नरकगामी होगा तो उसको उसको बड़ी नरक यंत्रणा भोगनी पड़ेगी इसलिए उसके सामने ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए जिसमें भगवान का तिरस्कार होता हो ये नामापराध में भी एक अपराध माना है जो नाम नहीं ग्रहण करना चाहते उनको नाम लेने के लिए, के लिए कहना भी नामापराध माना है तो इसीलिए वो लोग जो हैं, क्या करते हैं कि ये भगवतीय वार्ता भगवान की लीला कथा श्रवण और कथन भगवान की मधुर मधुर चरित्र की बातें ये इनको छोड़ करके और केवल आत्मबोध के लिए ही वो प्रयास करते हैं सतत परिश्रम करते हैं पर तो उनका प्रयास निष्फल होता है अजी ज्ञान तो अपना हो जाता जहां मंगल निकेतन भगवान की भक्ति का आश्रय हुआ तो आप बोले तो उसके फल रूप उसके, रू, उसके आनुषंगिक रूप में प्राप्त होता अपने आप भक्ति को छोड़कर ज्ञान रह नहीं सकता वो अपने आप आएगा जहाँ जगत में आसक्ति हटी और भगवान अनुरुक्ति हुई कि भगवान का स्वरूप तत्व तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा विषया शक्ति जो है आगे आवेगा इसमें निर्विशेष तत्व के कथन में कि जब इंद्रियां हट जाती हैं तमाम विषयों से तब भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है और भक्त की इंद्रियां हसी हटी रहती हैं भक्त का तो ज्ञानियों का ज्ञान के साधकों का केवल चित्त जाता है भगवान की ओर वे अपनी इंद्रियों को तो मान लेते हैं कि इनकी क्रिया तो कोई क्रिया है ही नहीं ये तो गुनागुणेश वर्तन था इस प्रकार से वे उनको छोड़ देते हैं लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वो तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा भगवान का संसाधन करते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में रह नहीं सकती ये कसौती है भला कान नाक मुंह जीव तवक तो ये सब के सब भगवान के साथ संपर्कित हो जाते हैं उनके संबंधित हो जाते हैं तो इंद्रियां विषयों में जब रहती नहीं और मन में भर जाता है केवल भगवान का अनुराग तो जगत से विराग अपने आप हो गया ये दो पद्धतियां हैं एक तो विराग के द्वारा भगवान को प्राप्त करें और एक भगत अनुराग के द्वारा जगत को हटा दे तो जहां भगवान का अनुराग हृदय में प्रकट हुआ कि जगत अपने आप हट जाता रहता प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रह पाता तो इसलिए वो ज्ञान तो अपने आप हो जाता है पर उस भक्ति की ओर न देख करके वे ताकते नहीं उस भक्ति की उपेक्षा करके ज्ञान लाभ के लिए वो अथक परिश्रम करते हैं